आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से मुलाकात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ सरला जी हैं जो सूरत में अभी रहती हैं लेकिन इनका जो जुड़ाव है बिलवाड़ा सभी राजस्थान और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है तो आप सभी की तरफ से सरला जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और पहले तो सबको मेरी ओर से जय श्री कृष्ण सरला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मेरी और आपकी पहली मुलाकात है तो मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताए हाँ पहले तो सबको मेरी ओर से जय श्री कृष्ण आपको भी जी अच्छा मैं अभी मैं सूरत में रहती हूँ अच्छा वैसे मेरा बचपन बनारस में बीता है अच्छा हम्म बनारस में बड़ी हुई हूँ टेंथ तक मैंने पढ़ाई की है हम्म हम्म और शादी हो गई मेरी सोलह साल में अच्छा हाँ चौदह साल की थी तो मेरी सगाई हो गयी बस टेंथ तक पढ़ाई करी है पढ़ाई करने के बाद में मैं तेरह साल भीलवाड़ा रही अच्छा राजस्थान में हाँ राजस्थान भीलवाड़ा में रही हंड्रेड एकड़ खेत गए जमीन थी खेती करते थे मेरे हस्बैंड अच्छा अच्छा अच्छा उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है और बहुत अच्छी लाइफ थी मेरी भीलवाड़ा की लाइफ बहुत ही बढ़िया थी <laughs> अच्छा। बचपन में पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे अच्छा अच्छा हाँ थोड़ा वैसे रिवाज नहीं मानने वाले थे बंधन में रही हुई हूँ फ्री माहौल नहीं था अच्छा। बाहर आना जाना नहीं पसंद था किसी को भी शादी करके सीधा उन्होंने मेरे को ससुराल ही भेजा अच्छा घर से सीधा ससुराल ससुराल महाराष्ट्र में है सांगली के पास अच्छा बनारस से उस समय में तीन दिन दो रात लगता था अच्छा उसके बाद मैं ससुराल तो ज्यादा रही नहीं दो दो तीन तीन महीने रहती थी बाकी भीलवाड़ा रही थी रसा भीलवाड़ा बहुत अच्छी जगह थी अपना खेती थी और मंदिर था शिवजी का हर संडे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना ये बहुत अच्छी बात थी वहाँ पे सब चीज हमारे घर की होती थी और बच्चों को स्कूल पढ़ने जाना होता था तो नौ किलोमीटर दूर जाना पड़ता था हाँ एक माचिस भी लाओ तो सात किलोमीटर पे मिलती थी ऐसे <laughs> माहौल में रही हुई हूँ सरला जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया कि आपका बिलवाड़ा में रहना हुआ काफी समय तक और आपका बर्थ तो बनारस में है और आप सांगली में काफी समय तक भी रहे महाराष्ट्र में तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में सरला जी हमारे साथ है और जैसे कि आपने कहा कि दसवीं तक आपने पढ़ाई की अभी रनिंग है आपका आज से अगर पचपन छप्पन साल पहले आपकी स्कूलिंग की अगर बात मैं कहूँ तो किस तरह की बातें होती थी उस समय कैसा स्कूल था अब कैसा है थोड़ा सा डिफरेंस जो है उसके बारे में बताइए हाँ स्कूल में तो हम लोगों को सीधा सेकेंड क्लास, में, ही डाला अच्छा, हुँ, हुँ. क्लास में, ही में डाला गया अच्छा सेकेंड क्लास में स्कूल में डाला गया और मैं पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं थी पढ़ाई में मन नहीं लगता था नहीं, नहीं। अच्छा सेवेंथ मैंने डबल बार रिपीट किया और फिर स्कूल में भी इतने मेरे पिताजी बंधन वाले थे कि अगर स्कूल बस देरी से आई तो स्कूल में ही रहना है मतलब ऑटो रिक्शा करके घर नहीं आना है अच्छा आ, जब बस आएगी चाहे रात को आठ बजे घर पहुंचा तो आठ बजे ही घर पहुंचना है बस और थोड़ा बहुत शैतानी भी करती थी एक बार फेल हो गई तो अपने हाथ से ही अपने रिजल्ट में मार्क्स बढ़ा दिए <laughs> <laughs> फिर स्कूल में टीचर आए मेरे ट्यूशन पढ़ाने वाले उन्होंने देखा तो फिर डांट पड़ी बहुत थोड़ी बहुत शैतानी करती थी स्कूल टाइमिंग रहती थी दस से पांच हाँ पढ़ाई तो सो सो थी बाकी बनारस में पढ़ाई अच्छी थी पढ़ाई बहुत अच्छी स्कूलों की थी और वातावरण भी बहुत अच्छा था उस समय में बनारस बहुत अच्छा था और मम्मी ने भी बहुत हिंदी सिखाई सिलाई सिखाई सीखते सब की मन नहीं लगता था अच्छा अच्छा आज आज महसूस होता है कि आज वो मैं सीखी रहती तो आज मैं कहा पहुंच जाती हुँ। करती हूँ अभी भी थोड़ा बहुत और नीटिंग बहुत अच्छी करती हूँ चार दिन में एक स्वेटर बना लेती थी स्कूल हाँ, में बस में बैठे बैठे नीटिंग करने का काम हम लोग क्या छह भाई बहन थे तो नीटिंग -नीटिंग सब हाथ से करनी पड़ती थी उस समय में सब अपना अपना स्वेटर बनाओ अपना काम करो <laughs> फैमिली थी जी जी जी मम्मी और बड़ी मम्मी सरला जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हमारे जीवन में काफी चीजें आती है जैसे की संघर्ष कहो या दुख की बात कहो या फिर जीवन में कुछ न कुछ हमें आगे बढ़ने के लिए कार्य करना पड़ता है तो आपके लाइफ में जो सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था वो कब और क्यों था किस टाइम तक कितने येड अभी चार साल पहले आया नहीं, नहीं। जब मेरे बेटे का एकाए की मेरे को मालूम पड़ा की पाने गांठ है ऑपरेशन करना पड़ा मतलब मालूम पड़ने के बाद में आठ दिन में ऑपरेशन करवाया मैंने और दो किलो की गांठ निकली अच्छा अच्छा बाकी बेटा बैडमिंटन में में नेशनल लेवल सेकंड तक गया हुआ है। समाज में। क्या हुआ है समाज क्या था लड़के को कुछ नहीं पाओ में ऊपर की तरफ गांठ निकली थी अभी ठीक है उसको आप ठीक है ऑपरेशन हो गया तीन साल हो गए फिर Uh, मेरे मिस्टर की तबीयत थोड़ी नरम हो गई थी काफी नरम हो गई थी तो वो एक चिंता हो जाती है तीन चार महीने तक थोड़ा रही नरम नहीं। नहीं। नहीं। बाकी अब ठीक है तीसरा आया बेटा ठीक हुआ तो जवाई की तबीयत तो तब खराब हो गई उनका भी किडनी का ऑपरेशन हुआ और किडनी ट्रांसप्लांट मेरी बेटी ने दी अच्छा मतलब उन्होंने बहुत कोशिश करी दो बार श्रीलंका भी जाके आए कई डोनर भी रहे लेकिन वो कहते ना संजोग जब होता है कभी डॉक्टर मना कर देते कभी दूसरे कुछ प्रॉब्लम आ जाते अभी ना हुआ ट्रांसप्लांट हुआ तो अभी ठीक है आपके जमाई राजा हाँ अब ठीक है पहले से बेटर है लेकिन बस यही है की उस समय हिम्मत रखी अपने चेहरे से नहीं किसी को पता लगने दिया की मैं इतनी तकलीफ में हूँ अपने जो खुश रहना है खुश रहना चाहिए तो परिवार को भी संभाल सकते हैं जी सरला जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही है आपसे और जीवन में जब ना परिवार होता है परिवार में इस तरह कई बातें आती हैं उतार चढ़ाव आते रहता है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने पूरे परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है आपके यहाँ देखिये मेरे ससुर जी चार भाई थे मेरी शादी थी तब ससुर चार भाई थे तो चारों जॉइंट में थे मतलब हम लोग सत्रह अठारह दीवरानी जिठानी थे नहीं, नहीं, नहीं। उसके बाद मैं भिलवाड़ा रहती थी जब तब मैं मेरी कजन जिठानी के साथ रहती थी और उन्होंने जब उन्होंने भिलवाड़ा छोड़ा ना मेरे शादी के सात साल बाद तब तक भिलवाड़ा में किसी को नहीं मालूम था कि हम लोग रियल ब्रदर नहीं है अच्छा। हाँ, मतलब दोनों रियल ब्रदर नहीं है नहीं उसके बाद में फिर मैं सात साल अकेली भी रही छह साल अच्छा यहाँ सूरत आई 83 थ्री में यहाँ हम लोग तीन दीवरानी जिठानी रहते हैं मेरे हमारे ससुर जी के हम लोग छह भाई है बच्चे अच्छा, है उसमें तीन यहाँ रहते हैं मैं सेकंड नंबर हूँ फोर्थ नंबर रहती है और सिक्स नंबर रहती है और हम लोग भी तेईस साल साथ में ज्वाइंट फैमिली में रहे तेईस साल हम लोग भी साथ में रहे जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छा वातावरण था घर का माहौल बहुत अच्छा सबका सपोर्ट बहुत बढ़िया रहा इवन मुझे तो मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे भी होता है वो यहाँ सूरत आने के बाद मेरे दीवरानियों के द्वारा ही मालूम पड़ा कि आज मेरा बर्थडे है आज मेरी एनिवर्सरी है अच्छा सबने प्रेम दिया इतना प्यार दिया सबने दो मेरे, मेरे दो बच्चे है बेटा एक बेटी और समाज में भी जो मैं कुछ करती हूँ तो परिवार का सहयोग रहा सबका तभी आगे बढ़ सकी मैं पहले प्रेसिडेंट रही 1996 से 1999 तक माहेश्वरी महिला मंडल की जब मंडल बना था तब वाइस प्रेसिडेंट थी तो माहेश्वरी महिला मंडल के जो आप प्रेसिडेंट रहे उस समय कौन कौन से कार्य आपने किया है उसके बारे में बताइए देखिये माहेश्वरी महिला मंडल की प्रेसिडेंट थी तो सबसे बड़ा काम तो एक मैंने किया था जितनी अपने समाज में नई बहुए आती हैं ना उनसे कोई भी प्रोग्राम में महेश वंदना करवाना अच्छा स्पेशल फोन करके बुलवाती थी भाई आप करिए तो नई बहन बहुओं से इंट्रोडक्शन होता था अच्छा दूसरा मैंने एक बहुत बड़ा बड़े स्केल पे अंताक्षरी का प्रोग्राम किया था अपने समाज के बहनों द्वारा अच्छा बहुत बढ़िया छह घंटे का प्रोग्राम था ऐसे ही आ, कुछ क्विज कंपटीशन वगैरह किए कुछ ऐसे मेडिकल कैंप वगैरह किए अच्छा। बाकी तीस गनगोर तो अपने चलते ही रहते हैं पिकनिक ले जाते थे सबको और हर पूनम को भजन करते थे हर पूनम को भजन करते थे जी। आज भी मैं शौक रखती हूँ और हमारे घर पे चार साल से हर संडे को बच्चों को गीता सिखाई जाती है अच्छा। हाँ, मेरी दो फ्रेंड्स आती हैं। हम लोग मिलके ऐसे सेवा के रूप में बच्चों को गीता सिखाते हैं। संस्कृत और मौका मिलता है तो उनको स्टेज पे भी ले जाते हैं। बहुत ही अच्छी इवेंट्स है आप करते रहे हैं और बहुत ही अच्छा है कि जब बच्चों को गीता या फिर संस्कृत की बातें हम लोग सिखाते हैं तो आगे चल के उनके अंदर अच्छे संस्कार बनते हैं और सरला जी मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे हमारे जीवन में काफी चीजें होती रहती हैं और हम लोग संगीत के साथ भी जुड़ते हैं तो आपका संगीत के साथ क्या जुड़ाव है उसके बारे में बताइए देखिये संगीत मुझे इतना आता नहीं है म्यूजिक इतना आता नहीं है हाँ जहाँ भजन वगैरह होते हैं और वो होता है जाती हूं, सुनती हूं, बहुत अच्छा लगता है अच्छा अच्छा अच्छा गाने गाने सुनना अच्छा लगता है है पुराने म्यूजिक वगैरह के वो सब पसंद है। अच्छा, कौन से पुराने गीत आप सुनते हैं उसके बारे में बताइए थोड़ा <laughs> भैया ये तो अभी मुझे याद नहीं है लेकिन ऐसे अच्छे लगते है <laughs> आ, वो कोई भी जैसे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा <laughs> तुमको आना पड़ेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा त्रस्ती निकाहों ने आवाज दी है मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है आ, आ, आ जाने आ, जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा जो अदा किया वो निभाना पड़ेगा सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते जी ब्रह्म बस स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में अलग अलग जगह पे आपको रहना हुआ जैसे महाराष्ट्र सांगली में आप रहे राजस्थान बिलवाड़ा में आप रहे और अभी वर्तमान में सूरत में आप रहे हैं है तो अलग अलग तीन जगह आप रहे तो कौन सी जगह जो है बहुत अच्छी लगी आपको देखिए जो राजस्थान की जगह है ना वो तो हमारा स्वर्णिम युग था जब हम भिलवाड़ा थे तो किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं पूरा दिन भर खेत अपना शिवजी का मंदिर पूजा पाठ सब बहुत अच्छा रहता था सूरत की लाइफ अलग है अच्छा हाँ सूरत की लाइफ अलग है यहाँ आने के बाद ही जैसे बाहर निकलना घूमना फिरना ये सब मैंने सूरत आने के बाद ही चालू किया राजस्थान में इन लोग वैसा माहौल था जैसे राजा महाराजा क्या रहते हैं ना न लेबर काम करते हैं उस टाइम बाहर नहीं निकलना बाद में निकलो तो वो एक अलग माहौल था यहाँ पे आने के बाद ही जैसे अकेले बाहर आना जाना घूमना फिरना ये सब मेरा सूरत से स्टार्ट हुआ अच्छा अच्छा जब मैं प्रेसिडेंट बनी और मेरे पिताजी को पता चला उनको बहुत खुशी हुई बोले हम सोचते थे सब मतलब राजस्थान में रही हुए तुम क्या करोगी कैसे तुम आगे बढ़ोगी बहुत उनको खुशी और उनका फोन आया मेरे पास अच्छा, अच्छा। आज बहुत अच्छा लगा <laughs> जी, जी बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि राजस्थान का जो माहौल है पहले से थोड़ा सा खास करके महिलाओं को बंधन में ज्यादा फील होता है बंधन में ज्यादा रहते थे महिलाएं लेकिन आज वैसे माहौल नहीं है आज काफी बदलाव है और जिस तरह से आप सूरत में गए वहाँ पर महिला अध्यक्षा बनी और बहुत सारे सेवा कार्य आपने किया है ये जो चीज़ें हैं अभी यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलता है लेकिन आप जब थे तो उस समय ये सारी चीज़ें नहीं थी और आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में जिस तरह से महिलाओं को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको आगे किया जा रहा है तो फिर महिलाओं को बहुत ज़्यादा खुशी होना चाहिए उनके जीवन में कोई तनाव नहीं होना चाहिए तो आज काफी जो है तनाव जैसा सिचुएशन रहता है महिलाएं भी डिप्रेशन में रहती हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? बोले तो ये तनाव महिलाएं खुद अपने आप ये करती हैं जितनी छूट मिली है ना उसका गलत फायदा लेती हैं एक तो कोई भी सहन शक्ति नहीं रखती है सबको अकेले रहना अच्छा लगता है जब अकेले रहते तो मालूम पड़ता है की क्या तकलीफ है और फिर क्या होता है कि थोड़ा ये किटी पार्टियों में जाना ज्यादा पसंद करती हैं बच्चों की तरफ ध्यान कम रहता है घर की तरफ कम रहता है उसी से फिर तनाव होते हैं जब प्रेसिडेंट थे तो जैसे महिलाओं के बहुत सारे कार्यक्रम आपने किया बहुत सारे ऐसे समस्याएं भी आपके पास आई होगी महिलाओं की तो एक हाथ दो एग्जाम्पल आप सुनाइए की किस तरह से आपने उनके प्रॉब्लम को सोल्व किया नहीं उस समय तो ऐसी कोई समस्या लोग अपने सामने लाते नहीं थे हाँ थोड़ा बहुत दहेज वगैरह का होता था तो उसमें क्या होता है कि कोई मानते तो नहीं अपन किसी को बोल दो तुम समझो ये बात को समझो लेकिन कोई सुनता नहीं है अच्छा हाँ ये है कि घर में रह के भी अपने बहुत काम कर सकते हैं किसी स्थिति किस, किस खराब वो तो भी घर में रहके भी वो अपना बिजनेस कर सकती है कि घर नहीं डिस्टर्ब हो नहीं। मैं जब मेरे यहाँ सूरत में आपको बताऊ में मैं जब सेपरेट हुई मेरी दीवरानियों से सूरत में रहने वाली से तो मैं खुद तेईस साल साथ में फैमिली में थी तो मुझ, मैं खुद डिस्टर्ब हो गई थी तो मेरा बेटा क्या बोला कि मम्मी आप ऐसे डिस्टर्ब रहोगे तो हम लोग बिजनेस कैसे करेंगे उसने मेरे को एक कपड़े की रेडीमेड कपड़े की दुकान दी आप ये संभालो मैंने सात साल दुकान संभाली मैं फ्रेश हो गई एकदम घर का काम भी करती दुकान भी जाती मेरे खुद के दो पोते हैं और तो भी मैंने दुकान में रह के भी महिला मंडल में जाना नहीं छोड़ा कहीं आना जाना नहीं छोड़ा दुकान से जाती थी वापस वही दुकान जाती आज भी महिला मंडल में आती जाती हूँ घर में भी कभी बहू बोलती मम्मी आज ऐसे काम है तो शॉप क्लोज करके घर आ जाती काम करके वापिस चली जाती दुकान मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है संतुलन बनाना पड़ता है सरला जी एक और बात मुझे बताइए कि जैसे हम लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो आप किसकी भक्ति करते हैं और क्या उनके बारे में थोड़ा सा बताइए देखिए हमारे मैं तो खुद राधा कृष्ण को ज्यादा मानती हूँ जी लेकिन मेरे घर में शिव जी भी हैं और विष्णु लक्ष्मी हैं हमारे ससुराल में श्याम बाबा को मानते हैं तो सभी रखते हैं अखात भजन जो आपको बहुत पसंद आता है भक्ति करते हुए सुनना पसंद करते हो उसके बारे में बताइए। देखिए मेरी लाग तो अच्छी नहीं है डाल लेती हूँ आप बोलते हैं तो <laughs> जी, जी। मन की चुनरिया मैली हो गई दो देरे रे रंग रे जवा जैसी चूनर रंग देना छूटे ना रंग रे जवा राम नाम की बेल बना दे लखन नाम की पाथी सिया नाम का फूल बना दे कलिया हो मुस्काती अरे अरे रे अरे रे रे मलिया बनकर हनुमत सीचे नेहारे जगवा ऐसी चूनर रंग दे रे रंग रे जवा जी प्यार बात ही आपने गुनगुनाया है तो चलिए अच्छा लग रहा है जब आप अपने दिल की बातें शेयर करते हैं तो दूसरी जो महिलाएं आज इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लग रहा होगा तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा सरला जी आपको जो है जैसे आपके आदर्श कौन रहे और क्यों रहे उनके बारे में बताइए देखिये आदर्श तो उस टाइम तक तो हम लोग इतना समझते भी नहीं थे की कि किसके जैसा बनना है क्या बनना है हाँ आगे बढ़ने में मेरे हसबेंड का बहुत सहयोग रहा वो कोई भी मैं जब प्रेसिडेंट थी मैंने दो तीन जगह वाटर कूलर भी लगवाए तो मतलब हस्बैंड के सहयोग बिना कुछ भी काम नहीं होता परिवार का सपोर्ट चाहिए हसबैंड का सपोर्ट चाहिए मेरी दीवरानियों का बहुत सपोर्ट था और हस्बैंड का वो तो बोलते थे नहीं तुम आगे बढ़ो तुम बहुत कुछ सीखोगी और सीखने में बहुत कुछ मिला पतिदेव को आदर्श मानते हैं और उनसे काफी कुछ आप सीखते रहे और उनकी वजह से आप जो है समाज में भी जुड़े रहे और समाज का कार्य भी करते रहे चलिए सरला जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जाते जाते मैं कहूंगा कि आपको राजस्थान और गुजरात के काफी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज नहीं ये तो देखिये अच्छा है की सबको संतुलन बना के और अपने लोग आगे बढ़े थोड़ा संयम शक्ति रखे सहन शक्ति रखे तो आदमी कहीं भी कुछ भी कर सकता है आगे बढ़ सकता है और परिवार भी है सरला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थोड़ा सा संयम रख के हम कार्य को करते हैं तो हमें सफलता निश्चित तौर पर मिलता है तो संयम और सहन करना बहुत जरूरी है ये आपने बताया सरला जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को और हमारे साथ सरला जी गुजरात सूरज से जुड़ी हुई थी जिनसे हम बातें कर रहे थे बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया अपनी लाइफ की कुछ खास अनुभव हमारे साथ साझा किया आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई बातें और कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं डेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो I'm your girl.